छिंदसूत परम का ब्रमण शनम खय झकदच्छु सिभ्रमण यदा यदावेशु धेशु पार गुहोतिब्रह्मण अथ सब्बे संयोग गिजानतो पारापारम विजती वीतदरम विसच्युत तमहम ब्रूमी ब्राह्मण यासी विरजमा सीनम कतचव उत्तम अनुपत्तम ब्रूमि ब्राह्मण दीवा तपदियादिचो रि आभाति चंदीमा सन्नो खती तपति जाई तपति ब्राह्मणो अथ सबमा हो रि बुद्धो तपति तेजसा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 सो so, एक दिन किसी महोत्सव के समय हजारों भिक्षुओं के समक्ष उन्होंने बड़ी कठोर चोट की कहा हट जा वकली हट जा वकली मेरे सामने से हट जा और ऐसा कहकर बकली को सामने से हटा दिए स्वभावतः बकली बहुत क्षुब्ध हुआ गहरी चोट खाया पर वकली ने जो व्याख्या की वह पुनः भ्रांत थी सोचा भगवान मुझसे क्रुद्ध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 यदा धर्मेश अथ से सव्य गच्छन्ति जानत जब ब्राह्मण दो धर्मों सम और विपसना में पारंगत हो जाता है तब उस जानकार के सभी संयोग बंधन अस्त हो जाते पश्यपारम अपारम वारापारम नीज्यति बीतरम विसंजुत तमम ब्रूमि ब्राह्मणम जिसके पार अपार और पारापार नहीं है जो बीत भय और असंग है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं झाजमासीनम कत्किंचम अनासवम उत्तमत्थम अनुपत्तम तमम ब्रूमि ब्राह्मणम जो ध्यानी निर्मल आसनबद्ध कृतकृत आश्र रहित है जिसने उत्तमार्थ को पा दिया है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 कि सूरज शर्मा जहां भीतर की ज्योति ऐसी जलती कि अंधे को दिख जाए वहां भी वक्ली को क्या दिखा वक्कली को दिखा बुद्ध का देह सौंदर्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था लेकिन सूद्र था वक्ली तरुणाई के समय भिक्षाटन करते हुए तथागत के सुंदर रूप को देखकर अति मोहित हो गए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 बिल्कुल ही देह में जीता है मन का भी उसे पता नहीं आत्मा की तो बात ही दोष परमात्मा का तो सवाल ही कहां उठता है तुम सोचते हो कि सूद्र वह है जो मलमूत्र धोता है तो तुम गलत हो सूद्र वह है जो मलमूत्र में जीता है धोने से क्या होता है बड़ी उल्टी बात समझ ली जो आदमी पाखा साफ करता है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 सूद्र एक सात दिन के लिए निर्णय कर ले नहीं सफाई करनी तब तुमको पता चलेगा कि सूद्र क्या कर रहा था तुम्हारे सुंदर घर भयंकर बदबूओं से भर जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सूद्र कौन है ये मलमूत्र में जो जी रहा है जिसका जीवन मलमूत्र के पार नहीं गया है जिसे पता ही नहीं देह के बाहर कुछ भोजन कर लेता है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 सूद्र से थोड़ी सी ज्यादा समझे उसके भीतर मन में थोड़ी उमंगें उठनी शुरू होती पद प्रतिष्ठा धन सम्मान सत्कार भोजन और काम वासना इतनी पर वैसे समाप्त नहीं होता वैश्य जीवन के व्यवसाय में लगता है कुछ और भी मूल्यवान है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 तथागत को यह बात दिखाई पड़ रही है पहले दिन से ही दिखाई पड़ रही है जब यह भिक्षु बना होगा तब से दिखाई पड़ रही है केस के भीतर बड़ी कामुकता भरी पड़ी है ये सूत्र है लेकिन बुद्ध जैसे व्यक्ति में महाकरुणा होती उन्होंने कहा अभी कहना ठीक नहीं थोड़े देर देखने दो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 शायद कुछ हो जाए थोड़ी प्रौढ़ता आने दो तो देखते थे कि ये सिर्फ मेरी तरफ देखता है और इसकी आंखों में मेरी तलाश नहीं है सिर्फ चमड़े पर अटक जाती है आंखें ये चमार फिर भी चुप रहे उसकी अपरिपक्ता को देखते हुए कुछ भी नहीं कहे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 बड़े से बड़ा ब्राह्मण कभी कभी बिल्कुल छोटे से छोटा सूत्र हो जाता है और कभी कभी छुद्र से छुद्र सूद्र भी ब्राह्मण होने की तरंगों से आंदोलित होता है जीवन प्रवाह है तुमने अपने भीतर भी ये प्रवाह देखा होगा कभी तुम ब्राह्मण होते हो कभी तुम सूद्र कभी छत्री कभी वैश्य क्योंकि ये स्थितियां बदलती रहती तो मौसम है अभी बादल घिरे तो एक बात अभी सूरज निकल आया तो दूसरी बात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 जब न बदले तो तुम बुद्ध हो गए जब न बदले तो स्थित प्रज्ञ हुए जब न बदले तो स्थिर धी हुए जब न बदले तो भगवत्ता प्रकट हुई लेकिन ये मन तो बदलता रहता है, ये मन तो गिर है ये तो रंग बदलता रहता है इसलिए तुम ये मत सोचना कि कोई सूद्रे तो 24 घंटे सूत्र है इसी कारण सारे दुनिया के धर्मों ने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 समाधि में उतर फिर भी वकली को सुध ना आई सुध इतनी आसानी से आती ही कहा सुध ही आ जाए तो फिर और क्या बचा वकली ने सुन लिया होगा शायद सुना भी न हो जब बुद्धि ये कह रहे थे तब वो उनके भावभंगीमा देखता हो हाथ देखता हो मुद्रा देखता हो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 वो लगा होगा अपने ही काम में वो रस पीरा होगा अपना ही यदि पी वो रस ऐसा ही है जैसे कोई नालियों से रस पी है देह में और क्या हो सकता है बुद्ध की देह में भी नहीं कुछ हो सकता किसी की देह में नहीं होता देह तो एक जैसी है अज्ञानी की हो कि ज्ञानी की हो भेद देह में जरा भी नहीं भेद है तो भीतर से भेद तो जागरण का और सोने का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 आत्मा का अर्थ है उत्तमार्थ परमार्थ आखिरी अर्थ जिसने पा लिया है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं दूसरा दृश्य भगवान के मिगार मातु प्रसाद में विहार करते समय एक दिन आनंद स्थिर ने भगवान को प्रणाम करके कहा बनते आज मैं यह जानकर धन्य हुआ हूं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 ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है और जब ध्यान की पहली झलकें आनी शुरू होती तो एक ज्योति आनी शुरू होती है ब्राह्मण से ध्यानी से और बुद्ध दिन रात तपते अकारण तपते बिन बाती बिन तेल फर्क समझना सूरज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 नेपोलियन का साथी जो डॉक्टर है जो उसके पास रखा गया है उसकी सेवा इत्यादि के लिए वो चिल्ला के कहता है घसी रास्ता, रास्ता छोड़ उसकी बात सुनता है नेपोलियन और उसे याद आता है कि अब तो मैं एक कह दी हूं वो हाथ पकड़ लेता डॉक्टर का पगडंडी से नीचे उतर जाता डॉक्टर कहता है क्यों वो कहता है वो जमाना गया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 समाधि है उपलब्धि ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है बुद्ध रात दिन अपने तेज से तपते और बुद्ध अथ सब महोरतिम बुद्धो तपति तेजसा, उन पर कोई सीमा नहीं ना तो ऐसी सीमा है जैसी चांतारों पर ना ऐसी सीमा है जैसे अलंकृत राजा पर ना ऐसी सीमा है जैसे ध्यानी ब्राह्मण पर उनकी सब सीमाएं समाप्त हो गई